पर ब्रह्मा परमेश्वर उनके से हम लोग ऋग्वेदीयातरिया उपनिषद के तीसरे खंड को लेकर विचार कर रहे थे मां श्रुति संसार सागर में पड़े हुए जीव को किसी ना किसी प्रकार से अपना यथार्थ स्वरूप का पहचान करें इसलिए प्रयास कर रहे हैं तो इसलिए पहले सृष्टि का क्रम बता दिया उसके बाद सब कुछ सृजन करने के पश्चात उस ईश्वर ने पुनः विचार किया शिष्य के मन में जिज्ञासा हो गई भगवान ये जो ईश्वर है ये है तो देखता क्यों नहीं और ईश्वर का क्या स्वरूप है ये मुझे आप विस्तारपूर्वक बता दें तो जिज्ञासु शिष्य का जो जिज्ञासको देखकर आचार्य ने बताया इन आठ कारणों के द्वारा वस्तु तो होने पर भी उसकी उपलब्धि नहीं होती आठ कारण बता दिया था पुनः उन्होंने प्रश्न किया था ईश्वर किसको कहते हैं ईश्वर की परिभाषा क्या है तो उन्होंने कहा ये शिष्य पंच क्लेशों से जो अपरमृष्ट है परामृष्ट का मतलब है संबंध होना उसके साथ संबंध जोड़ना तादात्म्य होना ये परामृष्ट कहते हैं अपरामृष्ट का मतलब है उसके साथ कोई संबंध नहीं दादात्म्य नहीं अटैचमेंट नहीं तो शिष्य ने पुनः प्रश्न किया भगवान ये पंचक्लेश क्या है तो अविद्या अस्मिता राग द्वेष, अभिनिवेश उसमें हम लोग अविद्या और अस्मिता को लेकर विचार किया था अस्मिता का मतलब एक प्रकार से अहम भाव मैं हूं मैं हूं करके इसलिए जीव दे के मैं हूं मैं कर रहा हूं बस ये अभिमान से अतिरिक्त जीव के पास है तो क्या जो है वो भूल गया वास्तव में जो है सच्चिदानंद स्वरूप है वो भूल गया और जो नहीं है अपना स्वरूप उसको मान लिया बस यही अहंकार कर रहे हो अनात्म पदार्थ को लेकर कल भी बताया था ये जो अहंकार है विज्ञानमय कोश का धर्म है विज्ञानमय कोश में रहता है अहंकार युक्ति के द्वारा कल बता दिया था जागृत में अहंकार करता है स्वप्न में भी अहंकार होता है किंतु सुचुप्ति में अहंकार नहीं रहता कारण ही वह विज्ञानमय कोष नहीं रहता है तो ये अस्मिता नाम का दूसरा दोष माना है क्लेश माना है तीसरा है राग माना जाता है राग किसको कहते हैं सुखानुषयी रागा जैसा कल ही बताया था, मनुष्य दो प्रकार का अनुभव करता है ऋषिका नाम है भोग कहते हो भोग कर रहे बोलते हो क्या भोग भोग की परिभाषा मतलब है सुख दुख अन्य साक्षात्कार या सुख का अनुभव कर रहे अथवा दुख का बस इसी का नाम है भोग लौकिक व्यवहार में तो भोग्य को ही भोग मान के बैठ गए भोग्य अलग है भोग अलग है भोक्त अलग है तीन एक नहीं है भोक्त जो होता है चैतन्य है प्रमाता है चिदाबास होता है जीव भोक्ता बनता है जड़ कभी भोक्ता नहीं बनता है भोग्य जो होता है प्रमेय अर्थात विषय है प्रमेय कहिए अथवा उसको विषय भी कहते हैं रूप आदि है। रूप रसगंध स्वर्श आदि तो ये जो विषयों के द्वारा ये भोक्ता को कभी सुख मिलता है कभी दुख भी मिलता है ऐसा नहीं सुख ही मिल रहे करके दोनों ही अनुकूल विषय हो तभी उस भोक्ता को सुख मिलता है प्रतिकूल विषय हो उस भोक्ता को दुख मिलता है तो ये सुख और दुख का अनुभव कर रहे भोक्ता ये सुख दुख सुख और दुख का अनुभव का नाम है ये भोग कहते तो भोक्ता भोग्य और भोग ये तीन भेद अलग अलग हैं। तो इसलिए यहां रागानुश्चयी सुखानुश्चयी सुख का मतलब सुख अनुभव किया अनुकूल पदार्थ आने से अनुश्चयी बोल उसके पीछे एक आसक्ति पड़ी रहती है क्योंकि अच्छा जो वस्तु आपने एक बार अनुभव किया उसके बाद मन में आता है ये वस्तु मुझे पुनः मिले ये वस्तु मुझे दोबारा उपलब्ध हो जावे एक आसक्ति पड़ी रहती है इसलिए उसी को ही राग कहते हैं अर्थात एक प्रकार की आसक्ति इस राग के कारण ही ये जीव क्या है संसारी बना है जब तक जिसके अंदर राग है आसक्ति है वो क्लेशों से ऊपर नहीं उड़ सकता ये क्लेशों से बंधा हुआ है वो परमात्मा नहीं हो सकता है परमात्मा का अनुभव नहीं कर सकता है अपना यथार्थ स्वरूप से बहुत दूर रहेगा वो क्योंकि राग है वो प्रतिबंधक कर रहा है ये तीसरा क्लेश माना है चौथा क्लेश माना है द्वेष द्वेष किसको कहा बोलते द्वेष कर रहे हो दुख का अनुश्चयी द्वेश क्योंकि आपने दुख का अनुभव किया सुख का अनुभव करने के बाद जो संस्कार है उसके प्रति होता है आसक्ति वो राग हो गया दुख भी आपने ही अनुभव किया तो दुख अनुभव करने के बाद उस दुख कारण के प्रति आपका एक संस्कार पड़ गया उसे अब द्वेष करते हैं उसने मुझे दुख दे दिया है दुख से द्वेष नहीं कर रहे आप दुख का कारण से द्वेष कर रहे हैं। और उस कारण को नष्ट करने के लिए प्रयत्न भी करते उसने मुझे पहले दुख दिया था उसको छोड़ना नहीं दुख दिया अपने अनुभव किया वो समाप्त भी हो गया ज्यादा समय नहीं रुकता है चाहे तो सुख हो दुख भी है आगमा पाइनो नित्या ये वैशयिक सुख है और वैशिक दुख है सदा नहीं रुकता है तो दुख अनुभव करने के बाद आप क्या एक संस्कार पड़ा है दुख का कारण के प्रति उसके प्रति आप द्वेष करते इसे द्वेष है, ये भी क्लेश है ये क्लेश जब तक रहेगा तब तक भी हम लोग यथार्थ अनुभव नहीं कर सकते। ये चौथा क्लेश अविद्या, अस्मिता राग द्वेष। पांचवा क्लेश है और भी खतरनाक है उसको अविनिवेश कहते हैं तो अभिनिवेश अभिनिवेश का मतलब है मरण जन्य भया मरण से अर्थात मृत्यु से जन्य जो भया है हर एक व्यक्ति को सता रहे कौन व्यक्ति नहीं है मृत्यु से नहीं डरता है हर एक व्यक्ति बच्चे से लेकर चींटी से तक चींटी से लेकर देवत्व तक सभी डरते हैं ये जो मृत्यु का भय है इसी का नाम है अभिनिवेश मेरी मृत्यु हो जाएगी मैं मरने वाला हूं मेरा अस्तित्व नहीं रहेगा मेरे बिना एक ऐसा रहेंगे सबके अंदर है ये जो मृत्यु का भय है इस जन्म का नहीं जन्म जन्मांतर का है इसी का नाम अभिनिवेश दे का भी जाता है सद्यो जाता है छोटा सा बच्चा है अभी बड़ा नहीं हुआ है और उसके सामने आप खड़े हुए हैं भयंकर रूप से वो भी चिल्लाने लगता है क्यों जोर जोर से लोने लगता है भया कारण ये है अयम माम हंतुम इच्छती ये मुझे मारना चाहता है मेरा अस्तित्व को मिटाना चाहता है ये बच्चे सोच रहे हैं बोल नहीं सकता है किंतु उसके अंदर यही हो रहा और अथवा एक कीड़ा है देखे जा रहे बीच में दंड से उसको स्वर दूर से खट्ट कर दीजिए इतना जोर से दौड़ने लगेगा कीड़ा क्यों कीड़े को तो अपने नहीं लगा दिया दूर में शब्द किया तो कीड़ा भाग रहे क्यों कीड़ा सोच रहे मुझे मारना चाहता अभी थोड़ा विचार कर दीजिए अभी उस बच्चे ने मृत्यु कहां देखी है कहां अनुभव किया है उस कीड़े ने मृत्यु और भय को कहां अनुभव किया है अभी तक तो बच्चा नहीं मरा है तो मृत्यु का जो भय नहीं होना चाहिए देखिए भय तभी होता है पहले अपने अनुभव किया हो उसके बाद संस्कार हो उसके द्वारा भया होता है जिसका अनुभव ही नहीं कि उसको भय कहां से होगा चलो आप और हम हैं मरे तो नहीं अभी तक किंतु जो मरा हुआ व्यक्ति को देखा है अथवा सुना तो है उससे हम अनुमान कर सकते हैं जैसे वो मरा है मुझे भी एक दिन मरना है तो अनुमान से हो सकता है आप और हम को जा? किंतु छोटा सा बच्चा है ना उन्होंने सुना है ना देखा है तो कैसा उनको भय होगा वो तो अनुमान भी नहीं कर सकता है वो तो भी उसको भया हो रहा है इसी का ही नाम है अभिनिवेश जन्म जन्मांतर से जो आ रहे मेरी मृत्यु होगी मैं मरने वाला हूं एक संस्कार पड़ा है ये जो संस्कार है अभिनिवेश अत्यधिक आसक्ति वो हटेगी नहीं ये प्रतिबंधक है क्लेश माना जाता है ये जो पांच क्लेश है इनके साथ जब तक संबंध रहेगा जीव तब तक, तक वो परमात्मा स्वरूप का अनुभव नहीं कर सकता है परमात्मा उसमें जरा सा भी संदेह नहीं श्रुति बता रहे किंतु ये पांच क्लेशों ने उनको ऐसा बना दिया पर ब्रह्मा परमात्मा होने पर भी जीव बना दिया ये पांच क्लेशों से जो अपरमृष्ट है संबंध रहित है तभी उसको ईश्वर कहते हैं तो ये सुनते हुए शिष्य के मन में जिज्ञासा हो गई। भगवान जीव और ईश्वर में अंतर क्या है एक ही तत्व जीव भी बना है, एक ही तत्व परमात्मा भी है तो भी अंतर क्या है उसको जीव और ईश्वर क्यों कहा गया है दोनों में अंतर क्या है सभी आचार्य ने कहा ये शिष्य ये आठ पाश है पाश का मतलब है पश्यदे बदनाति अनया पाश जिसके द्वारा बांधा जाता है जिसके द्वारा बंद जाता है वो पाश है जैसे बोलते हैं यम पाश वरुण पाश तो ये आठ पाशों से जो बंदा है उसको कहते हैं जीव कहा पाशबद्धो भवि जीव शास्त्र बता रहे हैं पाशमुक्तो सदा शिवा ये पाशों से अर्थात आठ पाश से बंधा हुआ है ये जीव होता है और पाश से मुक्त है सदा माना है शिष्य के मन में जिज्ञासा हो गई भगवान ये तो मुझे समझने आ गए पाश से बंधा हुआ है जीव है पाश से मुक्त है ईश्वर किंतु तो ये जो पाश है कौन आटे तो बता दीजिए क्योंकि विचार के द्वारा उसको हटा सकते ये आठ पाश कौन है और आठ ही क्यों पाश है और क्यों अधिक नहीं जिज्ञासा तो होना चाहिए ये विचार है विचार करते करते करते हम लोग आगे बढ़ सकते हैं सुन लिया हो गया नहीं ये विचार ही अविचार को हटा देता है क्योंकि वेदांत एक ऐसा है यही सारी आपकी व्यथा को हटा सकती है ये भी कथा ही ऐसा नहीं अन्य जो कथा होती है वेदांत भी एक कथा है किंतु ये जो कथा है सारी व्यथा को हटाने वाली कथा है बाकी कोई भी जो कथा आप सुन लीजिए वो व्यथा को नहीं हटा सकती आपको तात्कालिक आपको आनंद मिलेगा व्यथा को नहीं मिटा सकती व्यता को मिटाने वाली कथा है आत्मकथा अपनी कथा स्वयं की कथा वेदांत है स्वयं आत्मकथा का निरूपण कर रहे इसलिए विचार होना चाहिए चिंतन होना चाहिए शिष्य ने प्रश्न किया भगवान पासे से बंधा हुआ जीव है पाशबद्धो भवि जीवा पाशमुक्तो मुक्तो सदा शिवा किंतु आपने बता जो आठ पाश है ये कौन है आठ ही पाश क्यों है तो शिष्य के जिज्ञास के अनुसार आचार्य जी बता रहे हैं ये शिष्य एक प्रकृति भी आपके आठ है सातवें अध्याय में बताया भूमि रापो नलो वायो खमो बुद्धि रेवच अष्टदा प्रकृति बता दिया दूसरी एक प्रकृति बता दी वो परप प्रकृति है चैतन्यात्मक है जो अपरप प्रकृति है जड़ प्रकृति है आपकी वो आठ है उसी को ही जाके पुनः तेरहवें अध्याय में भी स्पष्ट किया तो इसलिए आठ प्रकृति होने से इन आठों के द्वारा जीव बंधा जाता है जो परप प्रकृति जिसको जीव कहा दिया वो बंधा जाता है ये आठ प्रकृति से मुक्ति यदि हो गया वो वो परप्रकृति भी नहीं रहेगा केवल परमात्मा स्वरूप हो जाए। इसलिए आठ प्रकृति के कारण उसको आठ पाश कहा दिया तो शिष्य ने भगवने आठ पाश हए कौन तो आचार्य ने कहा घृंडलज्ज भय शुगुप्सा चेति पंचमी जाति कुलशील तथा जातिरष्टोपाश प्रकर्ति पाशबद्धो भविजीवा पाश मुक्ता सदाशिव शास्त्र में बता रहे हैं सबसे पहले घृण्णा ये घृणा भी एक पाश है घृण्णा किसको कहाते है? बोलते हैं घृणा तो सब लोग करते हाय किसको घृणा किसको कहाते घृणा उसको कहते हैं शास्त्र या लोक में जो प्रसिद्ध जो कार्य है शास्त्र विरुद्ध हो अथवा लोक विरुद्ध हो लोक का मतलब महापुरुष उनका विरुद्ध कार्य को देखकर आस्तिक के मन में एक उपेक्षात्मक वृद्धि बनती है जैसा कोई ऐसा गलत कार्य कर रहे हैं, आप घृणा करते उसको अरे ये तो खराब काम कर रहा है शास्त्र विरुद्ध कर रहा है अथवा लोक में एक मर्यादा है उससे विरुद्ध काम कर रहा है, तभी आपके मन में एक उपेक्षात्मक आवृत्ति बनती है उसको घृणा कहते हैं अभी घृणा से भी ये बन जाता है घृणा किसमें जीव में ईश्वर के दृष्टि से सर्व एक है वह अमृत भी बराबर है उसको विष भी बराबर है इसलिए भगवान ने देवतों ने देखे अमृत पी लिया भगवान ने विष पी लिया देवतों ने जो अमृत पी लिया और उनके लिए संपत्ति भी प्राप्त हो गई भगवान ने विष पी लिया नीलकंठ नाम से प्रसिद्ध हो गया देवता अमृत पीने पर भी अमृतेश्वर नाम से प्रसिद्ध नहीं हो गए इसलिए शास्त्र में कहा दिया अयुक्तम स्वामिनायुक्तम युक्तम नीचस्य दूषण अमृतम राहवे मृत्यु विषम शंकर भूषण अर्थात जो अयुक्त है उचित नहीं है वो भी समर्थ को क्या होता है भूषण होता है और युक्तम उचित भी है योग्य भी है यदि असमर्थ व्यक्ति के हाथ में गया उसके लिए दूषण बन जाएगा दृष्टांत दिया वहां राहु ने अमृत पान कर दिया हुआ क्या उसका चिरच्छेद हो गया राहु अलग हो गए केतु अलग हो गए अमृत पीने पर भी भले वो नाम किंतु धड़ और शिरा अलग हो गया शंकर जी ने विष पी लिया बन गया उसका नाम नीलकंठ भगवान विष भी क्या है उसका एक गुण बन गया समर्थ होने से तो इसलिए जो घृणा भाव है ये जीव अवस्था में रहते हैं। परिचिन्न अवस्था में ही रहते इसका मतलब घृणा नहीं होनी चाहिए ये बात नहीं होनी भी चाहिए परंतु उसमें ही नहीं पढ़ना उसे आगे जाना ये प्रथम भाषा है दूसरा एक भाषा है लज्जा लज्जा का मतलब है शास्त्र या धर्म विरुद्ध जो कार्य को देखकर अंतकरण में एक संकुचित वृत्ति बनती है अर्थात ये शास्त्र विरुद्ध काम कर रहे धर्म विरुद्ध काम कर रहे आपके अंतकरण में एक संकुचित वृत्ति बनती है तभी उसको कहते हैं लज्जा जो लज्जा भी यदि पहले अवस्था में ठीक है और यदि लज्जा अधिक हो पाछ से बन जाता है वो परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता जैसा मान लीजिए कोई भजन कर रहे कोई कीर्तन कर रहा है कोई बड़ा व्यक्ति आए सेठ अरे हम इनके सामने बैठ के इनके बीच में बैठ के पैसा भजन कैसा भजन करूं कैसा कीर्तन करो वो लज्जित हो जाएगा तो लज्जित होने से उस परमात्मा से दूर हो सकता इसलिए लज्जा को भी पाषा माना है और तीसरा जो पाषा है भया भय के कारण ही जीव अपने को जीव मान रहे भया निवृत्त होने से वो अभयेश्वर बन जाएगा भय है मनुष्य के अंदर भय किसको कहते परता स्वानिष्ठ दूसरे के द्वारा अपना अनिष्ट होने का संभावना अर्थात तो वो मुझे अनिष्ट करेगा मेरा अस्तित्व को मिटा देंगे इसको कहते हैं भय। अथवा राग आदि से युक्त जो विषय है जिस विषय के प्रति आपका राग है तो राग आदि विषय वो विनाश हो जाएगा अथवा मेरे से दूर होगा किंतु मैं उसको बचाने में समर्थ नहीं हूं तभी आपके अंतकरण में एक दैन्य वृत्ति दीनता वृत्ति बन जाती है उसी को भय का है देखिए भय वही होता है जिसके आसक्ति है जिसमें राग है वो खो जाना अथवा नष्ट होना तभी भय होता है और जहां राग ही नहीं है आसक्ति ही नहीं है खो जाने का संभावना ही नहीं वहां भय नहीं होता है तो ये भय भी क्या है एक प्रकार का पाश है श्रुति में स्पष्ट बता दिया द्वितीया द्वयी भयम दूसरे से ही भय होता है किंतु लोक में क्या है अकेले में भय होता है मान लीजिए आपको किसी जंगल में अकेले में बिटा दिया सिटी में रहने वाले लोग अकेले रहे तो आपको भया हो जाएगा शास्त्र बता रहे द्वितीयाद वही भयम आपका अनुभव बोल रहे अकेले में भय हो रहे अभी किसको माने हम यथा आपका अनुभव ठीक है अथवा शास्त्र ठीक है अनुभव यही बता रहे अकेले में मुझे डर लगता है बोलते भी है घर में भी मैं अकेला हूं डर लगता है शास्त्र कहते दूसरे से भया होता है करके तो इसका मतलब आपका अनुभव ठीक होगा शास्त्र गलत होगा किंतु तो गलत हो तो शास्त्र कैसा होगा संभव नहीं तो इसलिए आपका अनुभव भी ठीक है शास्त्र भी ठीक है दोनों कैसा ठीक हो गया आपका जो अनुभव है वो आपातता ठीक है बिना विचार से जैसे बोलते हैं ना ऊपर ऊपर ऊपर ऊपर ठीक है इसको बोलता आपात दृष्टि विचार करके देखने पर शास्त्र का वचन ठीक है तो शास्त्र बता रहे द्वितीयाद वही भयं तो अकेले में वहां दूसरा कौन है जिससे आपको भय हो रहा है देखिए भय का सबसे कारण मूल कारण है अज्ञान तो आप अकेले मान रहे शरीर को लेके अकेले मान रहे कमरे में भी जो आप जंगल में भी अकेला वहां अकेला कहां है उस शरीर को लेके बोल रहे हैं आपके कमरे में बर्तन है घड़ा है दीपक है सब कुछ है अकेले कहाँ है आप अकेले तो है ना दरी है कुर्सी है खटिया है सब कुछ है तो भी बोलते मैं अकेला दबरा किंतु वहां शरीर को लेके बोल रहे हैं। परिचिन्न शरीर को आरोप करके अकेला मान रहे हैं किंतु शरीर के अंदर भी आप अकेले कहाँ हैं शरीर में भी अकेले नहीं है बुद्धि अलग है प्राण अलग है इंद्रिया अलग है मन अलग है और उसमें देखने वाला तत्व अलग है तो अकेले कहा तो इसलिए भय का कारण है अज्ञान तो इसलिए जब तक अज्ञान है तो आप जहां भी रहे वहां भय तो रहेगा ही पिछले तो सूची ने ठीक ही कहा दिया द्वितीय वही भयं भवती देखिए अज्ञान भी भय का कारण नहीं है ये आप युक्ति से सिद्ध कर सकते हैं अज्ञान में भी जो दो शक्ति है विक्षेप शक्ति है वो भय का कारण है आवरण शक्ति भय का कारण नहीं बनता वेरी कोई कहे महाराज अज्ञान भी भय का कारण नहीं है सुषुप्ति में क्या आपको भय होता है कितना भी भयभीत व्यक्ति क्यों ना हो रस्से आने से वो डरता है साफ करके गाढ़िद्र में सोया है उसके शरीर से सांप जाने पर भी भयभीत नहीं होता है क्या सुषुप्ति में अज्ञान नहीं है क्या सुशुक्ति में अज्ञान तो है ही तो अज्ञान भय का कारण कहां हो गया तो इसलिए अज्ञान में दो शक्ति है विक्षेप शक्ति और आवरण शक्ति है जो अन्यता ग्रहण है भेद दर्शन है ये भय का कारण है और अज्ञान की दूसरी एक शक्ति है अतत्व दर्शन बोध होने नहीं रहे रहे इसलिए विक्षेप ए भेद जहां भान हो रहे मेरे से अतिरिक्त कुछ है वस्तु हो या तो आपके मन में बैठा हो देखिए भूत इतना खतरनाक नहीं मन में बैठा हुआ भूत ज्यादा खतरनाक है भूत हो या ना हो मन में यदि बैठ गया वो भूत नहीं होने पर भी वहां पहुंच जाता है तो मन में जो बैठा है भेद ऐसे वही भय का कारण है ये भी है, शंका है शंक ये भी भय का कारण माना है मनुष्य के अंदर यदि संशय हो शंकास्पद ये भी भय का कारण माना है जिसके अंदर यदि शंका है संशय है वो परमात्म को प्राप्त नहीं कर सकते जैसे एक गुरु के तीन शिष्य थे पहुंचे हुए संतते शिष्य ने कहा गुरुदेव हम कुछ अनुष्ठान करना चाहते हैं अनुष्ठान की विधि बता दीजिए हम भगवान का श्रगुण रूप का दर्शन करना चाहते हैं संत ने बता दिया विधि बता दिया और ये भी कह दिया इस विधि के अनुसार आप यदि छह महीने तक निरंतर साधना करें आपका आराध्य आपको अवश्य दर्शन लेंगे इसलिए आप लोगों को घनघोर जंगल है यहां से बहुत दूर वहां पहुंचना पड़ेगा उस जंगल में कुटिया बना के रखी है अलग अलग तालाब भी है परंतु तो वहां पहुंचना बहुत कठिन है और कंडमूल खाके ही जीवन व्यतीत करना पड़ेगा हिंसक जानवर भी है उसमें तो शिष्य ने स्वीकार किया गुरुदेव हम लोगों को साधना करना है तीनों गए जाते हुए भी कहा दिया गुरुजी ने जो महीने जो बताया है उस विधि के अनुसार यदि करे छह महीने में भगवान किसी ना किसी रूप से दर्शन नहीं तो तीनों जाके वहां साधना में लग गए तो कभी कभी आपस में बैठते थे आधा एक घंटा अपना अपना विचार प्रकट करने के लिए क्योंकि साधना जो करते हैं व्यक्ति उसके अंदर उसका सारा दोष सामने आ जाता है जो हम व्यवहार करते हैं अथवा अन्य वार्तालाप करते हैं तभी हमारा दोष सामने नहीं आता है हमारे मन में क्या भरा है यदि आपको देख न हो एकांत में बैठ के थोड़ा ध्यान में बैठे तभी आपका मन मालूम पड़ेगा कहां तक आए कारण ये है उस समय में मन को कोई दूसरा खुराक नहीं मिलता है पीछे जो बीता है एक के बार एक रील घूमते आएंगे पूरी दिल दुनिया से बचपन से लेकर ये तभी मालूम पड़ेगा एकांत में कुछ ध्यान में बैठने पर तो इसलिए ये तीनों लोग क्या करते थे कुछ समय रहता था किसी के मन में जो आए तो उसको समाधान के लिए और साधना करते रहे कंदमूल खाते रहे ऐसा करते करते छह महीने हो आसपास आ गए एक रात्रि में जो बड़ा शिष्य था कुटिया दूर दूर थी आके उसकी कुटिया किसी ने खटखटाया तो आके बाहर देखते एक विलक्षण व्यक्ति खड़ा है देख करके उस भयभीत तो हो जाएंगे उसकी जो आकृति ऐसी थी मानो राक्षस भी नहीं ऐसे विलक्षण आधा शरीर बिल्कुल जर्जर जर जैसा सड़ा हुआ जैसा और आंख बड़े बड़े है हाथ में एक दंडा लिया है मानो वो दूसरे को खाने के लिए तैयार है ऐसा व्यक्ति जैसा देख रहे पहले वो भयभीत हो गया बाद में पूछा आप कौन हो यहां क्यों आए हों तभी वो व्यक्ति बोल रहे जिसके आराधना कर रहा हो आप वही मई हूं उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं तो भगवान शिव जी की आराधना कर रहा हूं मेरा भगवान शिव है जटाधारी है त्रिशूलधारी है त्रिनेत्रधारी है आपको देखते समय घृणा हो रही आप कैसे शिव कर रहे है? भगवान शिव के अपमान कर रहे हो उन्होंने कहा मैं ही शिव हूं शिव को तुम पहचानते नहीं हो अनेक रूप रूप, रूप वो अनेक रूप है यदि मुझे नहीं पहचानेंगे तो तुझे पश्चाताप करना पड़ेगा उन्होंने कहा नहीं नहीं आप शिव हो ही नहीं सकता शिव इस अवस्था में आ ही नहीं सकता तभी उन्होंने कहा पुनः विचार करो मैं यहां से चल रहा हूं बद में पश्चातप मत करो तुम तो बोले जाओ जाओ तेरे जैसा बहुत शिवों को मैंने देखा तो चल पड़े दूसरे दिन दूसरे व्यक्ति के पास आए वहां भी एक विलक्षण रूप था ऐसा विलक्षण रूपता देखकर भयंकर वो भी डर गए एक हाथ में दंडा लिया है एक हाथ में खप्पड़ में ऐसा सड़ा हुआ मांस रखा है और शरीर में ऐसा बदबू आ है भयंकर देखकर दरवाजा खटखट उन्होंने पूछा कौन है कहा तो जिसकी आराधना कर रहा हूं वही मैं हूं तो उन्होंने कहा मैं तो भगवान शिव जी की आराधना करता हूं शिव कभी ऐसा हो ही नहीं सकता तेरा जो रूप देते इस भगवान शिव जी भी डर जाएंगे तो उन्होंने कहा इसका मतलब आओ शिवजी को आप नहीं पहचान रहे पश्चाताप करना पड़ेगा आपको मैं ही शिव हूं बहुत समझा दिया। उन्होंने तो कहा नहीं नहीं शिव ऐसा हो ही नहीं सकता ऐसा शिव मुझे नहीं चाहिए तो उन्होंने कहा मैं जा रहा हूं तो बोले चल जाओ चल पड़े तो तीसरे दिन में जो चोटा था वहां पहुंच गए वहां जो जाके राक्षस के जैसा खड़ा हो गया था वो भी विलक्षण चार आंक है बड़े बड़े इतना बड़ा बड़ा मुंह है मानो इसको चीर के खा रहे ऐसा था, भयभीत हो गए वो उन्होंने पूछा भगवान आप कौन है यह क्यों आए उन्होंने कहा मैं आपका आराध्य हूं जिसके आराधना कर रहे हैं। उन्होंने विचार किया मैं तो शिव जी की आराधना कर रही ऐसे क्यों आया किंतु विचार किया गुरु जी ने कहा दिया था छह महीने में भगवान तुझे अवश्य दर्शन दे किसी न किसी रूप से गुरुजी के वचन में कभी संशय नहीं करना शंका नहीं करना क्यों ना हो ये भगवान इस रूप में मेरा परीक्षा ले रहे जाके दंडवत गिर गए चरण में बस देखते हे भगवान शिवजी खड़े हैं सामने तो उनको दर्शन दिया क्योंकि गुरुजी ने कहा दिया था छह महीने के बाद वापस लौटना दूसरे दिन वापस गए अपना अपना अनुभव बताने लग गए गुरुजी के सामने जाके निवेदन किया भगवान ऐसे ऐसा तुम तो मूर्ख हो देखिये ये तो बुद्धिमान निकल गए इन्होंने दर्शन किया अब दोनों के सामने आने पर भी मेरे वचन से मेरा वचन में विश्वास नहीं किया संशय किया इसलिए भगवान का दर्शन नहीं हुआ इसलिए जो शंका है संशय है ये भी भगवान से दूर करता है ये भी पाशा है इसलिए संशय करते बहुत लोग अरे भगवान भगवान है तो देखना चाहिए और जीव को ही परमात्मा बता रहे हैं अरे जीव परमात्मा हो ही नहीं सकता है जीव का जन्म हुआ है सुखी दुखी है वो कैसा परमात्मा होगा अरे तू कहने से होगा शास्त्र के केवल आपको कहानी नहीं बता रही सूती माता है महापुरुष बता रहे क्या इनका वचन को कम से कम तुम सम्मान करो अनुभव भले ना हो शास्त्र को भी हम दरकिनारे करे तो विश्वास का शास्त्र को माता के समान यदि माता के वचन में ही हम विश्वास ना करें तो आगे कहीं सपड़े हां अनुभव में भले ना रहो किंतु परोक्ष में कम से कम विश्वास करो शास्त्र कभी ठगा रहे नहीं हम यदि वंशकत्व है वो शास्त्र में नहीं रहेगा शास्त्र ही समाप्त होगा इसलिए जो शास्त्र बता रहे उसके ऊपर संदेह नहीं करना हां जिज्ञासा करना चाहिए जानने के लिए इसलिए हर हाँ जिज्ञासा को निराकरण नहीं पाशा नहीं माना है शंका को संशय को इसलिए भगवान को वहां कहाना पड़ा संशयात्मा आत्मा विनश्यति, अर्जुन को बता रहे आत्मा विनाश हो जाता है इसलिए जो शंका है ये भी पाशा माना है पांचवा है जुगुप्सा इति पंचमी जुगुप्सा जुगुप्सा कहते हैं एक प्रकार की निंदा अथवा दोषादि को देखकर किसी वस्तु में दोष देखकर एक प्रकार की घृणास्पद बोलती है जुगुप्सा तो ये भी बंधन का कारण है ये भी पाश है और कुलम शीलम एक कुल है कुल का मतलब है वंश बोलते हैं मैं अमुक वंश में उत्पन्न हुआ मैं श्रेष्ठ वंश वाला मेरा कुल इतना श्रेष्ठ है अब उसमें ही उलझे हैं, तो परमात्मा के ओर कभी जाएंगे थोड़ा सा विचार कर दीजिए कुल है किसका सूक्ष्म शरीर का भी नहीं स्थल शरीर को लेकर होता है सूक्ष्म शरीर में कोई जाति नहीं है न कुल भी नहीं स्थूल शरीर कुल है। इसलिए बता रहे ये कुल भी है वंश भी क्या है पाश है और शीलम शील का मतलब है स्वभाव सत्संस्कार के द्वारा जिसके अंदर एक स्वभाव बनता है बोलते हैं वो शीलवान पुरुष है गुणवान पुरुष है ये शील भी प्रतिबंधक माना है और जाति आठवां प्रतिबंधक है अष्टमापाशमाना है जाति को लेकर ही मनुष्य कितना झगड़ा करते आपस में मैं हूं मैं अमुक हूं ठीक है जाति एक व्यवहार करने के लिए आवश्यकता है किंतु उस व्यवहार को लेकर आप झगड़ा में उसको परिवर्तन मत करो और जाति किसकी है स्थूल शरीर को लेकर अन्नमय कोष को लेकर आप सिद्ध कर रहे सूक्ष्म शरीर में कोई जाति नहीं न वहां पुरुष है ना स्त्री है बहुत लोग कहते हैं ऐसा एक भी संप्रदाय है श्री के, श्री का जो आत्मा अलग है पुरुष का अलग लाग अलग है जो स्त्री बनेंगे वो स्त्री ही होगा कभी पुरुष नहीं होगा ऐसे ही लोग है उनके पीछे दौड़ने वाले भी बहुत संख्या हैं यदि स्त्री हो गई कभी भी वो पुरुष नहीं बन सकता है अभी स्त्री और पुरुष स्थूल शरीर का धर्म है सूक्ष्म शरीर में ना वहां श्रेत्व भी है पुरुषत्व है ना ब्राह्मणत्व है ना क्षेत्रीयत्व है तो कारण शरीर में तो दूर है परमात्मा में तो संभव ही नहीं है तो इसलिए जाति भी प्रतिबंधक है हां जाति होनी चाहिए एक समाज के निर्वाह करने के लिए समाज के के व्यवस्था के लिए होनी चाहिए अव्यवस्था ना फैले इसलिए परमात्मा ने ही उत्पन्न किया ब्राहदारण्य उपनिषद में बता दिया इसका मतलब उसमें ही तुम उलझे हो जिसके लिए जाति प्राप्त हुई परमात्मा उसको भूल गए इसलिए पाश माना है इसलिए हे शिष्य ये जो आठ पाश है घृण लज्जा भया शंक जुगुप्सा चेत पंचमा कुलम शीलम ततः जातिरोपाश प्रकर्तिता पाशबद्दा भवेजीव पाश मुक्त सदाशिव ये पाश से रहित है वो सदाशिव है ईश्वर है ये ईश्वर का स्वरूप बता था शिष्य संतुष्ट हो गए हे शिष्य ऐसे जो ईश्वर है उसने एक क्षण किया क्योंकि एक क्षण का मतलब है विचार इसलिए यहां सूची बता रहे स एक क्षता यद्यपि एक क्षण का मतलब है देखना अर्थ होता है किंतु तो यहां देखना नहीं है विचार करना देखिए ईश्वर को भी विचार करना पड़ा ऐसा नहीं सृष्टि करते समय में उनको भी विचार करना पड़ा तो इसलिए विचार के द्वारा ही अविचार को हटा सकते हैं उन्होंने क्या विचार किया तो उन्होंने विचार किया वहां भगवान वाश्यकार ज ने बता दिया मैं तो नगर को भी बना दिया लोक बना दिया अलग अलग अंबा है मरो है मरची लोगों को भी उत्पन्न किया और लोग में रहने वाले जो निवासी है अर्थात उसको देखभाल करने वाले अलग अलग उनको भी मैंने निर्माण किया और उनके अनुरूप उनके लिए अन्न भी बना दिया और उनको रहने के लिए तत्ल शरीर का भी मैंने निर्माण किया गाय से लेकर मनुष्य पर्यंत सब निर्माण कर दिया ये सब कुछ होने पर भी अभी भी एक कमी बची है मकान बना दिया आपने मकान में झाड़ू लगाने के लिए करने के लिए देखभाल करने के लिए सब कुछ बना दिया किंतु जब तक उस मकान में मालिक के दिन ना हो वहां अव्यवस्था फैल जाएगी इसी प्रकार उस परमात्मा ने सोचा मेरे बिना ये जो मकान है मकान का मतलब शरीर यहां ये व्यर्थ हो जाएगा इसलिए बार स इक्षता कतमनू इदम मद्रदेशात मेरे बिना इनका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा इसलिए मुझे इनमें प्रवेश करना तो प्रवेश करने के लिए दो मार्ग है एक सबसे ऊपर का सीमा ब्रह्मरंद्रमान थे एक सबसे नीचे का सीमा अंगूठा ये जो शरीर रूप क्षेत्र का दो सीमा ऊपर का सीमा है ब्रह्मरंद्रमान थे नीचे अंगूठा दोनों से किससे प्रवेश करेंगे ये लेकर हम कल विचार करेंगे। ओम पूर्णमदाद्यूर्णश पूर्णमे वशिष्य ओम शांति शांति शांति